जिस कार का बार बार रंग बदल रहा था वो गाड़ी हाईवे पर मिल गई है ऑफिसर अजय ने विक्रांत को बताया लेकिन गाड़ी बिल्कुल खाली है इसमें कुछ भी नहीं है ये नंदूक हमारे साथ खेल खेल रहा है वो हम लोगों को बेवकूफ बना रहा है लेकिन मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि वो बीच हाईवे पर यह सब करने की हिम्मत जुटा कैसे रहा है उसे रोड पर किसी के देख लेने का डर नहीं लग रहा है क्या अगर वो ये सब करने के लिए रात का वेट कर लेता तब क्या सही नहीं होता मतलब तब उसके लिए ज्यादा सेफ रहता ना इस पर रूही ने जवाब दिया हो सकता है कि इसी वजह से उसने ये रूट चुना है हो सकता है कि नंदू ने अपनी लूट को अंजाम देने के लिए खास समय और खास जगह को किसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से चूज किया हो हमें कुछ नहीं पता है अजय जी मैं तो यही कहूंगी की आप उस स्पॉट से निकलने वाले हर व्हीकल पर फोकस कीजिए मुझे पता है कि नंदू बहुत दिमाग से खेल रहा है लेकिन फिर भी कुछ न कुछ उससे जरूर मिस हो रहा होगा ऑफिसर हाँ, अजय ने अपना सिर हिलाते हुए कहा एसपी साहब ने पहले ही इस केस पर काफी गाड़ी पुलिस से बचकर नहीं जा सकती हम हम लोग भी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हैं ऑफिसर अजय ने खिड़की से बाहर देखते हुए अपनी बात खत्म कर दिया उसने बाहर देखा तो पता चला की गाड़ी अभी भी नेशनल हाईवे पे ही चल रही थी भले ही ये लोग अब गैरज के पास पहुंच चुके थे लेकिन फिर भी अभी विक्रांत का दिमाग उसी रॉबरी वाले केस पर ही लगा हुआ था वो अभी भी बड़े ध्यान से रॉबरी वाले केस के बारे में ही सोचे जा रहा था फिर अचानक से उसने कुछ नोटिस किया। रूही अभी जो कह रही थी वो बात वो विक्रांत को भी सही लग रही थी दरअसल उस लुटेर हाईवे के किनारे जिस जगह को लूट के लिए चुना था और जिस टाइम को उसने चुना था इसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण रहा होगा नंदू यू ही लूट को अंजाम नहीं देगा उसने पूरी प्लानिंग की होगी लेकिन क्या कारण हो सकता के के तो है तो सिक्का हाईवे पर ही था और ये लोकेशन ट्रक स्थान के पास में ही था अचानक से विक्रांत को अपने मैप में एक साइन दिखाई पड़ा उसने जब इस साइन को ध्यान से देखा तो पता चला कि यह डुप्लीकेट टास्क भी हाईवे के किनारे से जाने वाली कच्ची सड़क की तरफ ही होने वाला था ऐसे में विक्रांत को एक बार के लिए हैरानी भी हुई कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि डुप्लीकेट टास्क का कनेक्शन सिगरेट रॉबरी केस से निकल आए इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुझे आज पृथ्वी कोडवर्ड क्यों मिला था विक्रांत के दिमाग में एक के बाद एक करके कई सारी बातें आने लगी जब आज सुबह उसने अदृश्य शक्ति के कोडवर्ड को खोला था तब उसे लगा था कि ये कोडवर्ड डेविल केस से कनेक्टेड है या फिर कम से कम इसका कनेक्शन केशव पंडित से तो होगा ही लेकिन अब जाकर पता लग रहा है कि इस कोडवर्ड का कनेक्शन सिगरेट रॉबरी वाले केस से है विक्रांत हैरत में था उसने सोचा कि जब आज का डुप्लीकेट टास्क सिगरेट रॉबरी वाले केस से कनेक्टेड है तो इसका मतलब ये है कि डुप्लीकेट टास्क काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है भले ही इसका कनेक्शन केशव पंडित से या डेविल केस से नहीं है फिर भी अगर वो डुप्लीकेट टास्क को पूरा करते करते नंदू को पकड़ लेता है तो ये भी विक्रांत के लिए बड़ी अचीवमेंट हो के के के होगी तो फिर उसे काफी अजीब लगा उसे यकीन नहीं हो रहा था अगर अदृश्य शक्ति का सिस्टम मुझसे कोई बड़ा केस सोल्व करवाना चाहती है तो फिर भला मुझे डुप्लीकेट टास्क का लोकेशन और टाइम एडवांस में ही क्यों नहीं बता देता कम से कम इससे मेरी मदद तो हो जाएगी अगर मुझे पहले ही पता चल गया होता कि सिगरेट रॉबरी होने वाली है तो मैं अब तक मंदू को पकड़ चुका होता ना पकड़ा होता तो भी कम से कम मुझे उसके प्लान के बारे में तो पता लग ही गया होता लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि उसका डुप्लीकेट टास्क लूट केस होने के लगभग तीस मिनट बाद होने वाला था ऐसे में अगर पुलिस को ये क्राइम सीन पर कुछ ट्रेस मिल भी जाता तो भी उससे ज्यादा मदद ना मिल पाती फिर विक्रांत के दिमाग में अचानक से एक और पॉसिबिलिटी होने का ख्याल आया लेकिन वो इसके लिए कुछ कर पाता उससे पहले ही अचानक से वहां पर फोन बज उठा उस वक्त फिर से ऑफिसर अजय के पास हेड ऑफिस से फोन आ रहा था अजय सर और विक्रांत सर फोन पर बोल रहे इंस्पेक्टर ने लगभग चिल्लाते हुए और बेहद कन्फ्यूजन के साथ कहा मैं अब यहाँ गाँव वाले लोकेशन पर पहुंच चुका हूँ यहाँ पर तो काफी कन्फ्यूजन है यहाँ काफी सारी गाड़ियों के आने जाने का ट्रेस मिल रहा है इस वजह से टेक्निकल टीम समझ नहीं पा रही है सिगरेट रॉबरी वाली ट्रक किस ट्रैक से आई है और ये कहां पर खड़ी है। फिर आगे इस इंस्पेक्टर ने कहा लेकिन हम लोग इतना श्योर हैं कि ट्रक अभी इस लोकल एरिया को छोड़कर कहीं दूर नहीं गया है। तो इसका मतलब क्लियर है कि वो लुटेरे ट्रक का सामान किसी छोटी गाड़ी में भरकर ट्रांसपोर्ट कर रहे है इंस्पेक्टर साहब थोड़ा अपने लोकेशन आस देखिए वहां पर कोई बेस स्टेशन की बिल्डिंग दिख रही है क्या विक्रांत ने अचानक से सवाल किया विक्रांत के सवाल ने रूही और ऑफिसर अजय का ध्यान भी अपनी तरफ खींच लिया हम्म, तो बस छोटी छोटी झोंपड़िया बनी हुई हैं। बेस स्टेशन के नीचे की तरफ शायद ये पावर स्विच रूम है या जनरेटर रूम है पता नहीं क्या है समझ में नहीं आ रहा बहुत छोटा सा रूम है फोन पर उस इंस्पेक्टर ने जवाब दिया ओके अच्छा तो तुम उस झोंपड़ी में जाओ और चेक करो वहाँ कोई टनल वगैरा तो नहीं है हो सकता है वहां कोई सुरंग पड़ी हो और वो कहीं से कनेक्टेड हो विक्रम का फिर अचानक से इंस्पेक्टर ने दूसरी तरफ से जवाब दिया लेकिन ये बेस स्टेशन किसी कंपनी का है टावर वगैरह भी लगा हुआ है यहाँ पर उसी कंपनी का ये छोटा वाला रूम भी है अरे तुमसे मैं जितना कह रहा हूं उतना करो बस सवाल जवाब नहीं विक्रांत लगभग चिल्लाते हुए कहा गाड़ी ड्राइव कर रहे ऑफिसर अजय ने भी गाड़ी की स्पीड कम कर दिया और फिर गाड़ी को एक साइड में लगाते लग हुए मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी हो सकता है इस पर रूही ने भी सहमति जताते हुए कहा हाँ हाँ ये तो इम्पोसिबल है चोर लुटेरे ये काम कभी नहीं करते चोरों का उड़ाकुओं का सबसे पहला नियम यही होता है की लूट करने के बाद जितनी जल्दी हो सके उस स्थान को छोड़ निकल जाओ और अगर उन्हें ये करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर वो अपना लूट का सामान वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करते जिससे पुलिस उन तक पहुंचे फिर फोन पर दूसरी तरफ से इंस्पेक्टर ने कहा hm, विक्रम सर हमारी टेक्निकल टीम ने अभी जस्ट उस झोपड़ी में जाकर देखा है लेकिन अंदर सिर्फ इलेक्ट्रिक बॉक्स और बैटरियां वगैरा रखी हुई है और ये रूम तो इतना छोटा है कि आप इसमें साइकिल तक नहीं रख सकते फिर विक्रांत ने कुछ देर तक सोचने के बाद कहा अच्छा तुमने क्राइम सीन को अच्छे से चेक किया था वहां तुम्हें कुछ अजीब सा अलग नहीं लगा था एक मिनट फोन पर दूसरी तरफ से इंस्पेक्टर ने कहा और फिर वो अपनी टेक्निकल टीम में से किसी के साथ थोड़ी देर तक बातें करने लगा वहीं दूसरी तरफ से विक्रांत फोन पर ही उन लोगों की बातचीत सुनता रहा फिर थोड़ी देर के बाद उसने फिर से बोलना शुरू किया विक्रांत सर मुझे अभी पता चला है कि यहाँ बगल के खेत में एक कुआ बना हुआ है कुआ विक्रांत की धड़कन तेज हो चुकी थी उसने तुरंत ही सवाल किया कैसा कुआ है अरे बस नॉर्मल कुआ जैसा होता है खेत वगैरह में उस इंस्पेक्टर ने जवाब दिया तो बैकग्राउंड में कुछ शोर सुनाई देना शुरू हो गया ऐसा लग रहा था जैसे फिर से इंस्पेक्टर साहब टेक्निकल टीम के मेंबर से बात करने में लगा हुआ था इस वक्त ऑफिसर अजय ने गाड़ी की स्पीड को बिल्कुल ना के बराबर कर रखा था वो बड़े ध्यान से रोड के किनारे बिग ब्रदर कार रिपेयरिंग सेंटर नाम के गैरेज को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे ये वही गैरेज था जिसकी तलाश में ये लोग यहाँ आए हुए थे और इस गैरेज का मालिक केशव पंडित का क्लासमेट था जिसका नाम प्रतीक था